जान के चकित हो गए कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहले बच्चे को तू का पता चलता है फिर मैं का पता चलता है पहले बच्चा अपने को कैसे देखे उसे कुछ अपना पता नहीं होता पहले उसे मां का पता चलता है देखता है मां कभी करीब आती दूर जाती बड़ा पड़ा देखता रहता झूले में जब भूख लगती है रोता हूं तो मां करीब आती जब निश्चिंत हो जाता हूं मां दूर चली जाती धीरे धीरे उसे साफ होने लगता है कि मां मुझसे अलग है मां वह जैसे जैसे मां उसे स्पष्ट होने लगती भिन वैसे उसे ये धीरे दीर धीरे छाया की तरह यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मैं भी बिन तू का भाव पहले पैदा होता है फिर मैं का भाव पैदा होता है और इसी तरह मिटता भी पहले तू का भाव मिटता है फिर मैं का भाव मिटता है जो लोग मैं का भाव पहले मिटाना चाहते उनका कभी नहीं मिटता इसलिए अहंकार को सीधे मिटाने मत जाओ तू की निर्भरता छोड़ दो ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी की जैसी जरूरत नहीं है जैसे तुम अकेले काफी हो पर्याप्त तृप्त परितुष्ट बस धीरे धीरे तू गया उसी के पीछे पीछे मैं चला जाएगा मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरफ मैं लिखा है एक तरफ तू तू को छोड़ना आसान है क्योंकि तू तू है अलग है मैं को छोड़ना कठिन है और जो तू को छोड़ देता है उसका मैं अपने आप छूट जाता है महिमा धरी महिमा को मैठी और तब तुम्हारे जीवन में महिमा आती ये अपूर्व वचन है जिसने अपने अहंकार को अपने मैं भाव को मैं ऊंचा हूं मैं बड़ा हूं मैं विशिष्ट हूं मैं खास हूं मैं असाधारण हूं अद्भुतीय हूं ऐसी महिमा के भाव को मिटा डाला पोछ डाला उसके भीतर महिमा प्रकट होती वह अद्वतीय हो जाता है तुम सिर्फ मानते हो अद्वती हो नहीं वह निश्चित हो जाता है गोरख कहते हैं सत्य की इस बात को जरा विचार करना नाना होए, जिन्हें सतुगुरु खोज्या और जो इस तरह से मैं से शून्य हो जाता नाना हो जाता है छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाता है जिसमें भी मैं भाव पैदा नहीं हुआ सतगुरु उसे खोजते स्वयं आ जाता है नाना होए जिन सतगुरु खोज गया तिन सिर की पोट उतारी और स्वभावता छोटे बच्चे के सिर पर पोटली रखी हो तो किसका मन न हो जाए कि उतार लो तुम जब नन्ने होकर छोटे होकर बालक होकर गुरु के सामने मौजूद होते हो तो ही तुम्हारी पोटली उतारी जा सकती है तो ही तुम पर करुणा की वर्षा हो सकती है और पोटली उतर जाए तुम्हारा बोझ उतर जाए विचारों का वासनाओं का कामनाओं का तो जड़ कट गई पात पात को सिंचवो बरी बरी को लोन रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बरोग कौन तुमने देखा गांव में स्त्रियां बरी डालती तो एक एक बरी पर थोड़ी नोन डालना पड़ता है नमक डालना पड़ता है बरी बनाने की दाल में ही नमक मिलाना पड़ता है माली बगीचे में पानी सींचता है तो एक, एक पत्ते पर थोड़ी सींचता है जड़ में डालता है पात पात को सींच वो बिल्कुल पागलपन होगा अगर कोई माली पत्ते पत्ते को सींचे बरी बरी को लोन और एक एक बरी पर अलग अलग नोन डाले कोई तो पागलपन होगा रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बरोगो कौन इसको तो कोई बुद्धिमानी का लक्षण ना कहेगा माली जड़ को पानी दे देता है बरी बनाने वाली स्त्री दाल में ही नमक मिला देती मूल को पकड़ लो मूल है अहंकार तुम्हारी सारी भ्रांतियों का अहंकार को काट दो गोरख का एक और वचन है नाथ कहे तुम सुनो रे अब धू दर राखो चिया काम क्रोध अहंकार निबारो तो सब दिशातर किया मज जाओ तीर्थ यात्रा पर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं सब दिशाएं सब दिशांतर हो गए सब तीर्थ हो गए एक काम कर लो काम क्रोध अहंकार निबारो और अहंकार मूल है और अहंकार में ही फिर सारे पत्ते लगते हैं काम के क्रोध के लोभ के सारे पत्ते फिर अहंकार में लगते अहंकार मूल है ये एक बात निबर जाए ये एक बात विदा हो जाए मैं की बस जीवन में क्रांति का क्षण आ गया महाक्रांति घट गई तुम अंधेरे से प्रकाश में प्रवेश कर गए जे आशा ते आपदा जे संसा ते सोग और जो आशाएं रख के जीरा है वासना रख के जीरा है वो हमेशा आपदाओं में घिरा रहेगा जितनी तुम्हारी आकांक्षा उतना ही तुम्हारा विषाद क्योंकि इस जगत में कोई आकांक्षा पूरी नहीं होती आकांक्षा पूरी हो ही नहीं सकती आकांक्षा का स्वभाव पूरा होना नहीं है आकांक्षा दुष्पूर है ऐसा बुद्ध ने कहा कि तृष्णा दुष्पूर है ये भर नहीं सकती एक आदमी एक सूफी फकीर के पास आया और उसने कहा कि मेरी तृष्णा की पूर्ति कैसे हो उस फकीर ने कहा तू मेरे साथ मैं जरा कुएं पर जा रहा हूं पानी भरने हाथ लगे तुझे उपदेश भी हो जाएगा जहां तक बंद पड़ेगा कहने की जरूरत ना आएगी तू देख के ही समझ लेगा जिज्ञासु थोड़ा चकित हुआ कि यह किस तरह का उपदेश है जो कुएं पर दिया जाएगा और ये आदमी कुछ होश में है कि नहीं फकीर था भी फकर बड़ा मस्त उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी अभी शराब पिया हो लाल हो रही थी किसी मस्ती में था चलता था तो ऐसा जैसे पैर डोलते जैसे कोई मदमस्त शराबी चलता हो जिज्ञासु थोड़ा डरने भी लगा कुएं का मामला धक्का दे दे कुछ कर दे या खुद कूंज और हम फंसे मगर फिर भी उस उत्सुकता थी कि क्या उत्तर देता चले चले जरा दूर खड़े रहेंगे देख लेंगे और जो देखा तो और हैरान हुआ कि बिल्कुल पागल है उसने एक बाल्टी कुएं में डाल ली जिसमें पैंदी थी ही नहीं खूब बाल्टी को खखोड़े कुए के भीतर खूब आवाज करे पानी में डुबाए डूबने में तो देरी ना लगे क्योंकि उसमें पैंदी तो थी ही नहीं फिर खींचे लेकिन हाथ कुछ ना आए बाल्टी ऊपर आ जाए खाली फिर डाले दो तीन दफ़ा तो उसने आदमी ने देखा उसने कहा भाई तुम होश में हो हम तुमसे शिक्षा लेने आए थे ऐसा मालूम पड़ता तुम्हें खुद ही शिक्षा की जरूरत तुम ये क्या कर रहे पागल हो तुम ये बाल्टी कभी भरेगी उस फकीन को कुछ समझ में आया ये बाल्टी मैं तेरे लिए कुएं में डाल रहा हूं तृष्णा की बाल्टी में कोई पैंदी नहीं तू भरता रहे जिंदगी भर भरेगी नहीं कभी किसी की नहीं भरी ही नहीं मैं भी क्या करूं तू भी क्या करे इसलिए विषाद होता है फिर जब बाल्टी तुम इतनी मेहनत से जाओगे कुएं पर पहुंचे बामुश्किल तो कुएं पे पहुंच पाए क्योंकि वहां कतार लगी थी भीड़ भाड़ थी बामुश्किल तो किसी तरह तुम्हें मौका मिला कि बाल्टी डालो बाल्टी डाली भर भी गई क्योंकि जब तुम नीचे कुएं में झांक के देखोगे तो बाल्टी को भरा पाओगे पानी में डूबी हुई पाओगे चित्त उत्फुल हुआ खींचने लगे बड़े उत्साह से खींची और हाथ में जब आई खाली के खाली तुमने कितनी वासनाएं की कितनी बार लगा कि अब तृप्ति मिली मगर मिली कभी कितनी बार लगा कि दूर बाल्टी भरी कुएं के भीतर जब तक हाथ में आई खाली हो गई बार बार ऐसा हुआ फिर भी तुम जागे नहीं फिर भी तुम चौंके नहीं जे आत्मा जे आशा ते आपदा जे संसाते शोक जो इस तरह आशा में जीता है वो विपत्तियों में पड़ता रहेगा जे संसाते शोक और जो संकालु है जो जीवन में अभी तक श्रद्धा के सूत्र को नहीं पकड़ पाया है उसके जीवन में दुख ही दुख रहेगा संदेह कभी भी सुख पैदा नहीं कर सकता क्योंकि संदेह दुविधा है डमाडोलपन है चित्त का खंड खंड होना है श्रद्धा में चित्त इकट्ठा हो जाता है एकजुट हो जाता अखंड हो जाता है और अखंड चित्त का ही स्वभाव आनंद है। गुरमुख बिना न भाजसी, गोरख ये दुनिया बड़ रोग ये दोहरे किस्म का जो रोग है आशा का और संशय का ये हटेगा नहीं जब तक कोई सदगुरु चौंकाए ना जगाए ना गुरुमुख बिना ना भाजसी ये भागेगा नहीं ये तो कोई सदगुरु अपने प्रकाश में तुम्हें आमंत्रित कर ले अपने आभा मंडल में तुम्हें सम्मिलित कर ले अपने भीतर तुम्हें देखने का मौका दे दे और तुम वहां देखो जलता हुआ प्रकाश और आनंद की होती वर्षा और अमृत का स्वाद तो तुम्हें सब समझ में आ जाए कि ये कैसे घटा श्रद्धा से घटा ये कैसे घटा ये वासना शून्य होने से घटा जैसा मैंने कहा कि मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वैसे ही वासना और संदेह एक सिक्के के दो पहलू वैसे ही श्रद्धा और आनंद एक सिक्के के दो पहलू है ये चीजें साथ साथ चलती मगर कैसे जानोगे कि श्रद्धा और आनंद एक सिक्के के दो पहलू है किसी में घटी हो घटना उसी के पास बैठ के जान सकोगे जब तब जोगी संजम सार बाले कंद्रप की आचार एहा जोगी जग में जो दूजा पेट भरे सबको है ये सारे जब तप का सारे संयम का सार सत्संग इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता इसके बिना तुम जो भी करोगे वो अंधे आदमी का टटोलना है वह अंधा आदमी जैसे तीर चला रहा हो न उसे तीर दिखाई पड़ रहा है न उसे लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है अंधेरे में चलाए गए तीर कहीं लगते और लग भी जाए तो उनका कोई मूल्य नहीं जब तब जोगी संजम सत्संग से ही एक संयम का आविर्भाव होता है जो कि सब जप और तप का सार है संयम शब्द को समझना संयम शब्द बड़ा विकृत हो गया है लोगों के हाथों में तुम आमतौर से त्यागी को संयमी कहते हो जो गलत है न तो भोगी संयमी है न त्यागी संयमी दोनों असयमी हैं। एक भोग की दिशा में असंयम कर रहा है दूसरा त्याग की दिशा में असंयम कर रहा है संयमी तो मध्य में होता है संयम शब्द का ही अर्थ होता है मध्य में संतुलित संभाव में एक आदमी बहुत खा रहा है यह असंयमी और एक आदमी बहुत उपवास कर रहा है यह भी असंयमी है यह दूसरे छोर पर असंमी लेकिन जो सम्यक आहार करता है जितना जरूरी है उतना खा लेता ना कम ना ज्यादा वह संयमी है संयम शब्द जीवन के संगीत का सूचक है संयम संगीत है जीवन बीना का तार ना तो बहुत कसे हों और न तार बहुत ढीले हो ऐसा जोगी जग में जो है। ऐसा ही योगी कहीं कोई मिले तो देखने योग्य है जो संयमी हो न भोगी न त्यागी यही अड़चन मेरे साथ मेरे सन्यासियों के साथ उनको मैं त्यागी बनने को नहीं कह रहा हूं और तुमने सदियों से यह समझाया कि त्यागी संयमी होता है इसलिए तुम सोचते हो कि मैं अपने सन्यासियों को संयम नहीं सिखा रहा हूं मैं उन्हें संयम ही सिखा रहा हूं मैं उनसे कह रहा हूं भोग से थोड़े हटो त्याग की तरफ मत झुक जाना भोग है बाएं त्याग है दाएं सत्य है दोनों के मध्य में अत्यंत मध्य में मध्यम निकाह है वही है स्वर्ण पथ बीच में रहना रहना संसार में पर ऐसे रहना जैसे संसार तुम में बिल्कुल ना हो बैठना बाजार में और होना ध्यान में हा जोगी जग में जो देखना हो कभी देखने योग अगर जगत में कोई अपूर्व घटना है तो ताजमहल नहीं और ना मिस्र के पिरामिड और ना चीन की दीवाल है अगर देखने रही कोई जगत में घटना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो मध्य में आ गया है जो संयम में है क्योंकि वहां से उठती है एक सुवास एक नाद जो तुम्हें समझ में आ जाए जो तुम्हारे नासापुटों में आ जाए कि तुम्हारे कर्ण को भेद दे कि तुम्हारे हृदय को छेद दे तो तुम रूपांतरित होने लगो तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो तम मां ज्योतिर्गमे तुम चल पड़ो अंधकार से प्रकाश की ओर मृत्योर मां अमृत गमे तुम मृत्यु से अमृत की ओर चल पड़ो अस्तो मां सदगमे तुम असत्य से सत्य की ओर चल पड़ो लेकिन यह घटना घटेगी किसी संयम के पास गुरुमुख बिना न भाज सी एहा जोगी जग में जो दूजा पेट भरे सबको है और बाकी जो योग के नाम से चलता है सारा धंधा गोरख धंधा वह तो पेट भरने की तरकीब है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो तुम देख सकते हो तुम्हारे अखंडानंद पखंडानंद इत्यादि इत्यादि कुल काम इतना है कि पेट बड़ा होता जाए जितनी बड़ी तोंद उतना बड़ा योगी ऐसा लगता है परिभाषा सबको मात कर दिया है गणेशपुरी के बाबा मुक्तानंद के गुरु नित्यानंद ने उनकी तस्वीर देखी उनकी तस्वीर देखना और फिर पढ़ना ये गोरख का वचन दूजा पेट भरे सबको पेट तुमने बहुत देखे होंगे मगर नित्यानंद का कोई मुकाबला नहीं पेट ही पेट तस्वीर देखी कि नहीं नहीं देखी हो तो जरूर देखना लोग बस भरे जा रहे और इनको तुम सन्यासी कहते हो महात्मा कहते हो संयम एक संगीत है संयम एक अपूर्व कला है जबरदस्ती का नाम संयम नहीं सहजता का नाम संयम कैसे बोले कैसे बोलो पंडिता देव कोने ठाई निज निहारता अमें तुम्हें नाई ए पंडितो ए पढ़े लिखे लोगो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि परमात्मा किस जगह है क्योंकि परमात्मा सब जगह है वही है और कुछ भी नहीं है ऐ पंडितो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि परमात्मा कहां है परमात्मा कहा नहीं है निज निहारता तत्निहारमें तुम्हें नाहीं एक बात तुमसे कह सकता हूं अगर तुम अपने को देखो तो तुम वहां न मैं पाओगे ना तू पाओगे और जिस घड़ी न मैं रह जाए ना तू रह जाए तो जो रह जाएगा वही परमात्मा है और कहीं तुम परमात्मा को ना पा सकोगे गोरख का एक वचन है दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाईबाह सूरत लुकाइबा कानम नासिका अग्रे पवन लुकाइबा तब रह गया पद निर्वाणम आंख में ज्योति को छिपा लो देखने की कला को छिपा लो बाहर मत देखो बाहर देखने में उलझ गए हो दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइबा छिपालो आंख में देखने की क्षमता को और कर लो आंख बंद ताकि देखने की सारी क्षमता भीतर ही संग्रहित हो जाए ताकि तुम अपने को देख सको सुरति लुकाइबा कानम और अब कान से बाहर मत सुनो अब कान को बाहर से तो मुक्त कर लो और भीतर सुनो सुरति लुकाइबा कानम नासिका अग्रे पवन लुकाइबा बहुत ले चुके बाहर की श्वास अब उस घड़ी की तलाश करो जब बाहर की श्वास स्थिर हो जाती शांत हो जाती आती नहीं जाती नहीं तब तुम्हें भीतर एक नए प्राण का अनुभव होगा एक नई श्वास का अनुभव होगा तब रह गया पद निर्वाणम फिर कुछ नहीं बचा फिर पद निर्वाण ही रह गया वही अनुभव परमात्मा का अनुभव है वही अनुभव मोक्ष का वही निर्वाण का ये नामों के भेद हैं। रह गया पद निर्वाणम कैसे बोलो पंडिता देव कौनम ठाई कैसे बताऊं तुम्हें पंडितों तुम शास्त्रों में खोज रहे हो पागल हो गए हो तीर्थों में खोज रहे हो पागल हो गए हो मूर्तियों में खोज रहे हो पागल हो गए हो परमात्मा ऐसी जगह नहीं मिलेगा निज तत् निहारता अपने को निहारो अमे तुम्हें नहीं जहां न हम बचेंगे ना तुम न मैं न तू वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है तब रह गया पद निर्वाणम पसाणची देवली मूर्ति भी पत्थर की बना ली पसाणचा देव मंदिर भी पत्थर का मूर्ति भी पत्थर की पसाण पुजला कैसे फीतला सने और पत्थर पूछ पूछ के तुम सोच रहे तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ेगा खूब संभाल के रखना इस वचन को हृदय में इस देश में यह दुर्घटना इतनी साफ घटी है कि इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं यह देश इतना पाषाण हृदय हो गया उसका कुल कारण यह पत्थरों की पूजा पत्थर को पूजोगे पत्थर हो जाओगे जरा पूजा सोच समझ के करना क्योंकि जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारा जीवन लक्ष्य हो गया जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारे लिए दृष्टान्त हो गया जिसे तुम पूजोगे वैसे ही तुम होने लगोगे जरा सोच के पूजना पसाणची देवली पसाणचा देव पसाण पूजिला कैसे भीटेला सने और तुम्हारे भीतर कैसे प्रार्थना उठे कैसे प्रेम जगे कैसे नेह का दिया पैदा हो पत्थर तुम्हारा देवता है पत्थर के तुम्हारे मंदिर हैं तुम भी पत्थर हो गए हो पत्थर जिसका भगवान है वह भक्त ज्यादा दिन तक आदमी नहीं रह सकेगा पत्थर हो जाए इसलिए इस देश में बड़ी चमत्कार की बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी लोग खूब पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं और बिल्कुल पत्थर है ना दया है ना करुणा है ना प्रेम है बिल्कुल दया करुणा प्रेम समाप्त हो गए किसी को कुछ लेना देना नहीं है कोई मर रहा हो कोई जी रहा हो किसी को प्रयोजन नहीं है और लोगों ने खूब सिद्धांत खोज लिए कि अपने अपने कर्मों का फल लोग भोग रहे हैं हम क्या करें हम तो अभी मंदिर पूजा करने जा रहे हैं लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं जिसने जैसा किया वैसा भोगेगा जिसने जैसा बोया वैसा काटेगा अगर तुम्हारे घर में आग लग गई है तो तुमने कभी लगाई होगी किसी के घर में आग अब भोगो कौन बुझाए तुम भूखे मर रहे हो मरो मारा होगा किसी को भूखा पिछले जन्मों में तो फल भोग रहे हो ये तरकीबें ये सिद्धांतों के जाल और ख्याल रखना जैसे मकड़ियां जाल फैलाती मक्खियों को पकड़ने के लिए फिर ऐसा थोड़ी घोषणा करती हैं बैठ के अपने जाल पर कि आओ मक्खियों हो फसो हम तुम्हें तो खाएंगे फिर कौन मक्खी फंसेगी मकड़ी जाल फैला देती है फिर मक्खियों के तो आओ मक्खियों चाय पियो नाश्ता करो कभी कभी आओ मिलो जलो सत्संग दो बातें हो तब मक्खी फंसेगी फंस गई कि फंस गई सिद्धांतों के बड़े मकड़ी जैसे जाल तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए तुम उनमें फंसे तड़फ रहे हो मकड़ियां तुम्हें चूस रही यही मकड़ियां तुम्हारे धर्म गुरु बन के बैठ गई हैं पंडित पुरोहित ये तुम्हारे लिए जीवन दर्शक हो गए हैं जीवन द्रष्टा हो गए हैं, ये तुम्हें मार्ग चला रहे हैं। ये तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं जिन्हें कोई मार्ग पता नहीं जिन्होंने अभी स्वयं का कोई अनुभव नहीं किया है, वे आत्मा की बातें कर रहे हैं परमात्मा की बातें कर रहे हैं कोरे शब्द थोथे शब्द सब्ध, है उन शब्दों में श्वास नहीं और नहदय धड़कता है पशाणची देवली पसाणचा देव पशाण पूजिला कैसे फीटेला सने सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजिला तुम देखते हो ना लोग फूल तोड़ लेते जिंदा फूल अभी खिला था अभी हवाओं में नाचता था अभी आकाश में अपनी सुरभि बिखेरता था अभी सूरज की किरणों से गुफ्तगु करता था अभी कितना मस्त था कितना मदमस्त था तोड़ लिया निकल पड़ते हैं सुबह से लोग फूल तोड़ने तोड़ लिया चले मंदिर में चढ़ाने जिंदा फूल को मार डाला और चढ़ा दिया पत्थर पर जो चढ़ा था परमात्मा को उसे छीन लिया परमात्मा से और चढ़ा दिया पत्थर पर ठीक बात कहते हैं सर्जीव तोड़िला निर्जीव पूजिला तुम हो कैसे पागल अपने पत्थरों को लाके फूलों को चढ़ा देते तो ठीक था मगर फूलों को तो मत तोड़ो और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं फूलों को हम बहुत प्रेम करते इसलिए तोड़ते जाज को किसी ने फूल तोड़ के देना चाहा। बगीचे में दोनों घूम रहे थे मित्र का बगीचा था उसने फूल बनरसा को देखा खड़े फूल के पास भाव बिवोर मुग्ध तोड़ने लगा बनरसा का रुको रुको तोड़ना मत उसने कहा कि आपको फूल पसंद है? भरसा का कि बहुत पसंद है बहुत प्यारा तो उसने कहा इसलिए मैं तोड़ता हूं उसने कही तो हद हो गई अगर कोई बच्चा प्यारा है उसकी गर्दन तोड़ के क्या गुलदस्ता बनाओगे अगर फूल प्यारा है तो उसे तोड़ोगे कैसे उसे तोड़ कैसे पाओगे तुम कोई बच्चों की गर्दने काट के गुलदस्ते तो नहीं सजाते कि रख दिया टेबल पर बच्चे की गर्दन कि हमारा बेटा देखो कितना प्यारा तो फूल क्यों तोड़ते हो गोरख ठीक कह रहे हैं सर्जीव तोड़ीला, निर्जीव पूछिला मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा मैंने एक प्यारा बगीचा लगा रखा था उसमें बहुत फूल खिलते थे आने लगे लोग सुबह से फूल तोड़ने तिलक चंदन मंदन लगाए हुए राम राम राम राम, राम जपते हुए तो मैंने कहा फूल मत तोड़ना उन्होंने कहा लेकिन हम तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं पूजा के लिए तोड़ने में तो सब सबकदार है मैंने कहा और किसी काम के लिए तोड़ रहे हो तो दे भी सकता हूं मगर पूजा के लिए तो नहीं दूंगा आप बात कैसी करते मैंने कहा कम से कम पूजा के लिए तो नहीं क्योंकि पूजा तो वो कर रहे हैं उनकी पूजा में विघ्न मत डालो परमात्मा को भी चढ़े हाँ, तुम्हें किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो और एक फूल भेंट करना हो भले ले जाओ कम से कम जिंदा को तो चढ़ाओगे नहीं उन्होंने कहा कि हम तो भगवती जी के मंदिर में जाओ तुम कोई जिंदा भगवती को चढ़ाओ तो टोड़ सकते हो मंदिर मंदिर के लिए नहीं तो मैंने एक तख्ती लगा छोड़ी थी कि सिर्फ पूजा के लिए छोड़कर और किसी भी काम के लिए तोड़ना हो तो तोड़ लेना मगर पूजा की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती इस बगीचे में भी फूल खिलते हैं वो अपने खेल के वहीं मुरझा जाते वहीं से चढ़े परमात्मा को उनको तोड़ना क्या है सर्जीव तोड़िला निर्जीव पूजिला पापची चिकर्णी कैसे दूतर तिरिला ये दुस्तर सागर को कैसे तिरपाओगे इन थोथी बातों से इन व्यर्थ के कामों से इन मूर्छित कृत्यों से तीरथ तीरथ स्नान करीला कितने तीर्थों का स्नान कर आया हो बाहर धोए कैसे भीतर भेदिला और बाहर से धो लिया शरीर को इससे भीतर कैसे भेदेगा भीतर को कब धोओगे? भीतर तो एक ही तीर्थ पर धुलता है कहीं सत्संग का तीर्थ मिले सत्संग में ही सरोवर है जहां भीतर का स्नान होता है आदिनाथ नाती मच्छिंद्रनाथ पूता निजताहार गोरख अवदूता बड़ा अद्भुत वचन है तुम चकित हो जानकर कह रहे हैं आदिनाथ भारत के इतिहास में अनूठा पौराणिक नाम है पौराणिक कहता हूं ऐतिहासिक नहीं क्योंकि इतिहास का कुछ भी हिसाब नहीं है लेकिन आदिनाथ जैसे गंगोत्री जैन आदिनाथ को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते ऋषभ देव आदिनाथ दोनों उन्हीं के नाम हैं पहले तीर्थंकर हैं इसलिए आदिनाथ प्रथम जिन से हुआ शुरुआत से हुई जैन परंपरा आदिनाथ से पैदा हुई है ऋग्वेद में भी आदिनाथ का ऋषभदेव का बड़े सम्मान से उल्लेख है अति सम्मान से उल्लेख इसलिए हिंदू परंपरा ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया है महावीर को जरा भी सम्मान नहीं दिया हिंदू परंपरा ने नाम ही उल्लेख नहीं किया है अगर जैन शास्त्र और बौद्ध शास्त्र ना हो तो हिंदू शास्त्रों से पता ही नहीं चल सकता था कि महावीर कब हुए मगर आदिनाथ को बड़ा सम्मान दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि जैन और हिंदू परंपरा बाद में अलग हुई होगी आदिनाथ के समय एक ही रही होगी भेद नहीं पड़ा होगा अभी इसलिए ऋग्वेद में भी सम्मान सूचक अति सम्मान सूचक उल्लेख है और जैनों के तो प्रथम तीर्थंकर है उनके सारे धर्म का मूल आधार वहां हैं तांत्रिक भी मानते हैं कि आदिनाथ से ही तंत्र की शुरुआत हुई और सिद्ध योगी भी मानते हैं कि आदिनाथ उनके प्रथम गुरु हैं इसलिए आदिनाथ उद्गम स्रोत मालूम होते जैसे इस देश की सारी परंपराएं इस एक व्यक्तित्व से निकली बही हूं मगर गोरख का वचन बड़ा चौंकाने वाला है गोरख कहते हैं आदिनाथ नाती आदिनाथ मेरे नाती मछिंद्रनाथ पूता और अपने गुरु उनके जो गुरु हैं मछिंद्रनाथ वो मेरे पुत्र निजतात निहारा गोरख दूता अपने बेटे बेटियों को अपने पुत्रों नातियों को देख के मैं बड़ा प्रसन्न कबीर के समय तक आते आते इस तरह के वचन उलट बांसी कहे जाने लगे मगर बड़े प्यारे वचन हैं जीसस का भी ऐसा वक्तव्य है जीसस से किसी ने पूछा तुम किस अधिकार से बोलते हो ऑन वॉट अथॉरिटी और जीसस ने कहा कि किस अधिकार से अब्राहम नहीं हुआ उसके भी पहले मैं हूं अब्राहम का वही स्थान है यहूदी ईसाई और इस्लाम परंपराओं में जो आदिनाथ का जैन हिंदू और बौद्ध परंपरा में अब्राहम आदि पुरुष हैं यहूदी परंपरा के उन्हीं से फिर ईसाइत निकली उन्हीं से फिर इस्लाम निकला मगर जीसस का वक्तव्य बड़ा अद्भुत है जीसस कहते हैं किस अधिकार से मैं अब्राहम के पहले हूं पूछने वाले ने कहा तुम चौंकाते हो तुम होश की बात कर रहे हो अब्राहम को हुए हजारों साल हो गए जीसस ने कहा वो मुझे मालूम लेकिन मैं उनसे पहले हूँ क्या मतलब होगा जीसस का जीसस ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा केंद्रों का केंद्र है वो जो हमारे प्राणों का प्राण है वो जब कुछ भी नहीं हुआ था तब से है जब अस्तित्व भी शुरू नहीं हुआ था जब अस्तित्व का सूर्योदय नहीं हुआ था तब से और जब भी कोई उसे जान लेता है तो से सब बातें पीछे हैं जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया उसने मूल को जान लिया अस्तित्व के और मूल तो निश्चित ही सबसे आगे आदिनाथ उसके बाद हुए अब्राहम उसके बाद हुए गोरख यही कह रहे हैं एक गंभीर मजाक एक प्यारा मजाक गोरख यही कह रहे हैं कि जब से मैंने अपने को जाना है तब से मैंने ये जाना कि और सब मेरे पीछे हुआ है ख्याल रखना मेरे का मतलब गोरख नहीं है मेरे का मतलब वही है जो कृष्ण का मतलब है गीता में सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वृज छोड़ सब धर्म इत्यादि अर्जुन और मेरी शरणा उस मेरी शरण से अर्थ कृष्ण की शरणा ऐसा नहीं है माम एकम मुझ एक वह मुझे एक कौन है कृष्ण नहीं वह एक कृष्ण में भी प्रकट हुआ है अर्जुन में भी प्रकट हुआ है वही एक सदा से प्रकट होता रहा और सदा प्रकट होगा वही मुझ में प्रकट हुआ है वही तुम में प्रकट हुआ है किसी को पता चल जाए तो वह बुद्ध हो जाता है और किसी को पता ना चले तो वह सोया रह जाता बस इतना ही भेद है बुद्धों में और अबुद्धों में और कुछ भेद नहीं है एक जाग गया एक सोरा है मगर जो सोरा है वह भी उतना ही परमात्मा है जितना जागा हुआ रक्ति भर भेद नहीं गुण का कोई भेद नहीं इस अद्भुत बात को यूं प्रकट करते आदिनाथ नाथी कि क्या कहूं मैं अपनी बात कि जब से अपने को जाना स्वयं को निहारा है क्या हालत घट गई अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिनाथ भी मेरे बाद हुए आदिनाथ नाथी मछिंद्रनाथ पूता और शायद आदिनाथ को तो तुम भूल भाल चुके हो तुम्हें याद भी ना हो मगर मछिन्द्रनाथ जो गुरु हैं और अभी जिंदा थे वो भी मेरे पुत्र हैं निजतात निहारे गोरख अवधूता और ये सारा अस्तित्व मेरी ही संतति ऐसा देखकर गोरख अवधूत बड़ा प्रसन्न हो रहा है गोरख का और एक वचन है नरेंद्र ने उस संबंध में कल ही पूछा था वह वचन भी प्यारा है अवधू ईश्वर हमारे चेला भणिजे मछिंदर बोलिए नाती पृथ्वी परले जाती थे हम उल्टी थापना थाती हे अवधूत श्यो हमारे चेला है ईश्वर स्वयं हमारे चेला है अवधूत ईश्वर हमारे चेला है मछिंदर नाथ नाती अर्थात चेले के भी चेले हमें स्वयं गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम साक्षात परमात्मा हैं किंतु इस डर से कि हमारा अनुकरण कर अज्ञानी लोग बिना गुरु के ही योग्य होने का दम न भरने लगें इसलिए हमने मच्छंद्राथ को गुरु बना लिया जो वस्तुतः उल्टी स्थापना करना है क्योंकि खुद मछिंद्रनाथ हमारे शिष्य निगरी पृथ्वी परले जाती कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग बिना गुरु को बनाए ही अपनी घोषणा करने लगे कि हम पहुंच गए तो थे लोग कहीं झूठी घोषणा ना करने लगे इस कारण निगरी पृथ्वी परले जाती कहीं पूरी पृथ्वी प्रलय में ना चली जाए ताथे हम उल्टी थापना थाती इसलिए हमने उल्टा काम शुरू किया अपने ही बेटे को पिता बना लिया अपने ही शिष्य को गुरु बना लिया ताकि अज्ञानी लोगों के लिए एक संकेत रहे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मगर जिसको भी ज्ञान हो जाता है उसको यही अनुभव होता है ईश्वर हमारे चेला भनीजे मछिंद्र बोलिए नाथी जिसको ज्ञान होता है वह ब्रह्मस्वरूप हो गया जिसने स्वयं को जाना वह स्वयं ब्रह्म हो गया उसे जानते वही हो जाता है फिर से सब उसके बाद है वह समयातीत हो गया काल और क्षेत्र के बाहर चला गया वह प्रथम है वही अंतिम है सबसे पहले भी वही सबसे अंत में भी वही असल में फिर एक ही है दो नहीं फिर कौन गुरु कौन चेला फिर कौन भक्त कौन भगवान इतना भेद भी नहीं बचता है नहीं बचना चाहिए इस अभेद में ही आनंद की वर्षा है अमृत का अनुभव है लेकिन इसके पहले मिटना पड़े तुम जैसे हो अहकारग्रस्त इस भावदशा को तो विदा करना पड़े मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा आ चितना